श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छे सड़सठ दक्षिणेश्वर में बलराम के पिता आदि के साथ बढ़े चलो अवतार तत्व तो, शनिवार 22 दिसंबर अठारह सौ सवेरे नौ बजे का समय होगा बलराम के पिता आए हैं राखाल हरीश मास्टर लाटू यहाँ पर निवास कर रहे हैं श्याम पुकुर के देवेंद्र घोष आए हैं रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं एक भक्त पूछ रहे हैं भक्ति कैसे हो श्री रामकृष्ण बलराम के पिता आदि भक्तों के प्रति। बढ़े चलो सात फाटकों के बाद राजा विराजमान है सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देखा जा सकता है मैंने चाणक्य में अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारका बाबू से कहा था बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं बंसी में लगाकर चारा डालो उसकी सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएगी कभी कभी उछल कूद भी करेंगी प्रेम भक्ति मानो चारा ईश्वर नल करते हैं मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं जिस प्रकार से कृष्ण श्री रामचंद्र श्री चैतन्य देव मैंने केशवसेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं उन गड्ढों के भीतर मछली केकड़े रहते हैं मछली केकड़े खोजना हो तो उन गड्ढों के भीतर खोजना होता है ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए उस साढ़े तीन हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती है गीत में कहा है भावार्थ श्यामा माने कैसी कल बनाई है साढ़े तीन हाथ की कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है स्वयं कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है कल कहती है कि मैं अपने आप ही घूम रही हूँ वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है परंतु ईश्वर को जानना हो अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उनके लिए चारा डालना पड़ता है दूध में मक्खन है उसे मंथन करना पड़ता है राई में तेल है उसे पेरना पड़ता है मेहंदी से हाथ लाल होता है उसे पीसना पड़ता है भक्त श्री राम कृष्ण के प्रति अच्छा वे साकार हैं या निराकार श्री राम कृष्ण ठहरो पहले कलकत्ता तो जाओ तभी तो जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान कहाँ एशियाटिक सोसाइटी है और कहाँ बंगाल बैंक है खड़दा ब्राह्मण मोहल्ले में जाने के लिए पहले तो खड़दा पहुँचना ही होगा निराकार साधना होगी क्यों नहीं परंतु बड़ी कठिन है कामनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता बाहर त्याग फिर भीतर त्याग विषय बुद्धि का लोलित रहते काम नहीं बनेगा साकार की साधना सरल है परंतु उतनी सरल भी नहीं है निराकार साधना ज्ञान योग की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है उसके पास यह कहने से कि सब कुछ स्वप्न तुल्य है उसकी भक्ति की हानि होती है कबीरदास निराकारवादी थे शिव काली कृष्ण को नहीं मानते थे वे कहते थे काली चावल केला खाती है कृष्ण गोपियों के हथेली बजाने पर बंदर की तरह नाचते थे तभी हंस पड़े निराकार साधक मानो पहले दस भुजा का दर्शन करते हैं उसके बाद चतुर्भुज का उसके बाद द्विभुज गोपाल का और अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होते हैं कहा जाता है दत्तात्रेय जड़भरत ब्रह्म दर्शन के बाद नहीं लौटे कहते हैं कि सुखदेव ने उस ब्रह्म समुद्र की एक बुन मात्र का आस्वादन किया था समुद्र की तरंगों की उछल को देखी थी गर्जना सुनी थी परंतु समुद्र में डूबे न थे एक ब्रह्मचारी ने कहा था बद्री के, के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता 21 दिनों में मृत्यु हो जाती है दीवाल के उस पार अनंत मैदान है चार मित्रों ने दीवाल के उस पार क्या है यह देखने की चेष्टा की एक एक व्यक्ति दीवाल पर चढ़ता है उस मैदान को देखकर कर हो हो करके हंसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता है तीन व्यक्तियों ने कोई खबर न दी सिर्फ एक ने खबर दी ब्रह्म के बाद भी उसका शरीर रहा लोक शिक्षा के लिए जैसे अवतार आदि का हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म ग्रहण किया और अपने अनेक रूप पिता को दिख, दिखाने लगी हिमालय ने कहा बेटी ये सब रूप तो देखे परंतु तुम्हारा एक ब्रह्म स्वरूप है उसे एक बार दिखा दो पार्वती ने कहा पिताजी यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा पर हिमालय किसी भी तरह संसार नहीं छोड़ते थे तब पार्वती जी ने एक बार अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया देखते ही गिरिराज एकदम मर्चित हो गए भक्त योग यह जो कुछ कहा सब तर्क विचार की बातें हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही विचार है सब स्वप्न की तरह है बड़ा कठिन मार्ग है इस पथ में उनकी लीला स्वप्न जैसी मिथ्या बन जाती है फिर मैं भी उड़ जाता है इस पथ में अवतार भी नहीं माना जाता बड़ा कठिन है ये सब विचार की बातें भक्तों को अधिक सुननी न चाहिए इसीलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश देते हैं शरणागत होने के लिए कहते हैं भक्ति से उनकी कृपा से सभी कुछ हो जाता है ज्ञान विज्ञान सब कुछ होता है वे लीला कर रहे हैं वे भक्त के अधीन हैं, माँ भक्त की भक्ति रूपी रस्सी से स्वयं बंधी हुई हैं ईश्वर कभी चुंबक बनते हैं भक्त सुई होता है फिर कभी भक्त चुंबक और वे सुई होते हैं भक्त उन्हें खींच लेते हैं वे भक्त वसल भक्ताधीन है एक मत यह है कि यशोदा तथा अन्य गोपीगण पूर्वजन्म में निराकारवादी थी उससे उनकी तृप्ति न हुई इसलिए उन्होंने वृंदावन लीला में श्री कृष्ण को लेकर आनंद किया श्री कृष्ण ने एक दिन कहा तुम्हें नित्यधाम का दर्शन कराऊंगा चलो यमुना में स्नान करने चलें जो ही उन्होंने डुबकी लगाई एकदम गोलोक का दर्शन फिर उसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन तब यशोदा बोली कृष्ण ये सब और अधिक देखना नहीं चाहती अब तेरे उसी मानव रूप का दर्शन करूँगी तुझे गोदी में लूँगी खिलाऊंगी इसीलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है अवतार का शरीर रहते उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए वह जो कोठरी के भीतर चोर कोठरी है भोर होती ही वह उसमें छिप जाएगा अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते देह धार करने पर रोग शोक क्षुधा तृष्णा सभी कुछ होता है ऐसा लगता है मानो वे हमारी ही तरह हैं राम सीता के शोध में रोए थे पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी रोते हैं पुराण में कहा है हिरण्याक्ष वध के बाद बराह अवतार बच्चों को लेकर रहने लगे उन्हें स्तनपान करा रहे थे सभी हैते स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं अंत में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया तब वे हंसते हुए स्वराम में पधारे गोपियों का प्रेम तीसरा पहर है भवनाथ आए हैं कमरे में राखाल मास्टर हरीश आदि हैं श्री राम कृष्ण भवनाथ के प्रति अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया आहा गोपियों का कैसा प्रेम था यह कर आप गोपियों के भाव में गाना गा रहे हैं भावार्थ श्याम तुम प्राणों के प्राण हो दूसरा सखी मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी तीसरा उस दिन जिस समय तुम वन जा रहे थे मैं द्वार पर खड़ी थी प्रिय इच्छा होती है गोपाल बनकर तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूँ श्री रामकृष्ण रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए गोपिकाएं एकदम पागल बन गई एक वृक्ष को देखकर कहती हैं तुम कोई तपस्वी हो श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा नहीं तो समाधि मग्न होकर क्यों खड़े हो तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं हे पृथ्वी तुमने अवश्य ही उनके दर्शन किए हैं नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श सुख का उपभोग किया होगा फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं हे माधवी मुझे माधव ला दे गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है जब अक्रूर आए और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे तो गोपीगण रथ के पहिए पकड़ कर कहने लगी जाने नहीं देंगी इतना कहकर श्री कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं भावार्थ रथ चक्र को ना पकड़ो ना पकड़ो क्या रथ चक्र से चलता है इस चक्र के चक्री हरि हैं जिनके चक्र से जगत चलता है श्री राम कृष्ण कह रहे हैं क्या रथ चक्र से चलता है ये बातें मुझे बहुत ही हृदय लगती है जिस चक्र से ब्रह्मांड घूमता है रथी की आज्ञा से सारथी चलता है परिच्छेद अड़सठ दक्षिणेश्वर में गुरु रूपी श्री राम कृष्ण समाधि में ईश्वर दर्शन और परमहंस अवस्था श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में राखाल लाटू मणि हरीश आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं दिन के नौ बजे का समय होगा रविवार तेईस दिसंबर अठारह सौ अगहन के कृष्णा नवमी है मणि को गुरुदेव के यहाँ रहते आज दस दिन पूरे हो जाएंगे श्री मनोमोहन को नगर से आज सुबह आए हैं श्री रामकृष्ण के दर्शन और कुछ विश्राम करके आप कलकत्ता जाएंगे हाजरा भी श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं नीलकंठ के देश के एक वैष्णव आज श्री को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 श्री कृष्णावतार की नीली देह को महाभाव स्वरूपणी श्री राधा की तप्त कांचन जैसी उज्ज्वल देह से ढककर आए हो तुम महाभाव में समारूढ़ हो सात्विकादि तुम में लीन हो जाते हैं उस भावास्वाद के लिए तुम जंगलों में रोते फिरते हो इससे प्रेम की बाढ़ हो जाती है तुम नवीन सन्यासी हो अच्छे तीर्थों की खोज में रहते हो कभी तुम नीलाचल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 पहले के गाने जैसे ठीक ठीक होते थे पंचवटी में नागा के पास मैंने एक गाना गाया था जीवन संग्राम के लिए तू तैयार हो जा लड़ाई का सामना सामान लेकर काल तेरे घर में प्रवेश कर रहा है एक और गाना ऐ श्यामा दोस्त किसी का नहीं है मैं अपने ही हाथों द्वारा खोदे हुए गड्ढे के पानी में डूबता हूँ नागा इतना ज्ञानी था परंतु इनका अर्थ बिना संधे ही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 श्री रामकृष्ण टहलते हुए कह रहे हैं बट तल्ले के परमहंस को देखा था इसी तरह हंस चला चल रहा था वही स्वरूप मेरा भी हो गया क्या इस तरह टहल कर श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर जा बैठे और जगन माता से बातचीत करने लगे श्री रामकृष्ण कह रहे हैं खैर मैं जानना भी नहीं चाहता माँ तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति बनी रहे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 फिर माँ से कह रहे हैं केवल अद्वैत ज्ञान थूथू, जब तक मैं रखा है तब तक तुम हो परमहंस तो बालक है बालक को माँ चाहिए या नहीं बड़ी आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण की यह देव दुर्लभ अवस्था देख रहे हैं वे सोच रहे हैं श्री कृष्ण अहेतुक दया सिंधु हैं में विश्वास उत्पन्न हो चैतन्य जागृत हो और जीवों को शिक्षा प्राप्त हो इसीलिए गुरू रूपी श्री रामकृष्ण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 श्री राम कृष्ण हाजरा से कह रहे हैं तुम्हें विश्वास कहाँ है तुम तो यहाँ उसी तरह से हो जैसे जटिला और कुटला व्रज में थी लीला की पुष्टि के लिए तीसरा प्रहर हुआ बड़ी अकेले देवालय के निकट निर्जन में टहल रहे हैं और श्री राम कृष्ण की इस अद्भुत अवस्था के बारे में सोच रहे हैं सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है ये गुरु रूपी के श्री राम कृष्ण कौन है क्या भगवान स्वयं ही हमारे लिए देह धारण कराए हैं श्री राम कृष्ण तो कहते हैं कि ईश्वर कोटि अवतार आदि के अलावा दूसरा कोई जड़ समाधि निर्विकल्प समाधि से लौट नहीं सकता